जिया इस वक्त क्यों फोन कर रही है ये जिया का फोन पिक करने से पहले विक्रांत काफी देर तक यही सोचता खड़ा रहा उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जिया उसे यू फोन कर देगी एक बार तो उसे लगा कि शायद जिया इसलिए फोन कर रही है क्योंकि तो रोहित उसे फिर से परेशान करने के लिए आ गया होगा लेकिन जब विक्रांत ने जिया का फोन उठाया तो उसे पता लगा कि जिया ने तो उसे लंच के लिए इन्वाइट करने के लिए फोन किया है विक्रांत ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिया उसे फोन करके यूं लंच के लिए इनवाइट करेगी विक्रांत के सीने में तो सांप लौटने लगे जिया की आवाज सुनते ही उसने ना जाने क्या क्या ख्वाब अपने मन में पाल लिए कुछ ही पल में विक्रांत जिया के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच गया ये रेस्टोरेंट वैसे था तो वर्ली इलाके में ही लेकिन काफी पुराना रेस्टोरेंट था तकरीबन पचास साठ साल पुराना रेस्टोरेंट था मुंबई में ये रेस्टोरेंट पाव भाजी के लिए काफी मशहूर था काफी दूर दूर से लोग यहाँ पाव भाजी खाने के लिए आते थे भीड़ इतनी होती थी कि सिर्फ पाव भाजी खाने के लिए भी घंटे भर पहले से सीट बुक करनी होती थी रेस्टोरेंट दो मंजिला बना हुआ था ऊपर और नीचे दोनों जगह सिटिंग का अरेंजमेंट था लेकिन फिर भी यहां बहुत किस्मत वालों को ही बैठकर खाने का मौका मिलता था जितने लोग रेस्टोरेंट के अंदर नहीं बैठे होते थे उससे ज्यादा तो यहां बाहर लोग खाने के लिए खड़े रहते थे जिया पहले से ही रेस्टोरेंट पहुंची हुई थी विक्रांत जब यहां पहुंचा तो देखा कि जिया बाहर ही खड़ी उसका वेट कर रही थी इन दोनों की भी किस्मत थोड़ी खराब थी इन्हें भी भीतर बैठने की सीट नहीं मिली थी विक्रांत के पहुंचते ही जिया ने उससे कहा आई एम सॉरी मुझे पता नहीं था कि यहां आज इतनी भीड़ होगी बैठने की भी जगह नहीं है कहीं और चले क्या अरे नहीं नहीं ठीक है हम बैठ जाते हैं वो वहा सीट खाली है आ जाओ अंदर जैसे ही एक सीट खाली हुआ विक्रांत ने लपक कर वहां जगह बना ली रेस्टोरेंट अंदर से देखने में काफी पुराना सा लग रहा था। दीवारें तेल और भाप के कारण लगभग काली हो चुकी थी जिया को रेस्टोरेंट की हालत देखते हुए एक बार के लिए अपनी पसंद पर शर्म आ रही थी उसने विक्रांत से कहा काफी पुराना है ना लेकिन खाना अच्छा मिलता है यहाँ आप कभी आए हैं यहाँ हाँ बहुत बार विक्रांत को अच्छे से याद है कि जब वो गैंगस्टर हुआ करता था तो इस इलाके में अक्सर लूट पाट और वसूली के लिए आया करता था उस वक्त भी ये रेस्टोरेंट बहुत मशहूर हुआ करता था वहां बैठते ही जिया ने वेटर को बुलाया और उसे ऑर्डर किया भैया एक प्लेट स्पेशल पाव भाजी ले आना और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी ले आना सॉरी सॉरी दो प्लेट पाव भाजी और दो कोल्ड ड्रिंक जल्दी लाना जिया यहां आकर बहुत खुश नजर आ रही थी उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा पता है तुम्हें मैं बहुत दिन से यहाँ आ रही हूं रेस्टोरेंट में एक स्पीकर भी लगा हुआ था जिसमें बॉलीवुड का ही पुराना गाना बज रहा था गाना था किशोर कुमार का गाया हुआ जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना और पता है तुम्हें यहाँ पहले किशोर कुमार भी पाव भाजी खाने के लिए कभी कभी आते थे क्या सच में विक्रांत को ये बात नहीं पता थी। सच में मुझे किशोर कुमार का ये वाला गाना बहुत पसंद है जिंदगी एक सफर है सोहना। यहां कल क्या हो किसने जाना? और विक्रांत आपस में बातें करते हुए अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे तभी उन दोनों की नजर बगल में बैठे एक आदमी पर पड़ी वो वहां पर बैठा बड़े चाव से खाए जा रहा था आस क्या हो रहा है कौन आ रहा है कौन जा रहा है इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था खाने को लेकर उसमें कितनी लगन थी इस बात की गवाही उसका पेट भी दे रहा था विक्रांत और जिया उसे देख ही रहे थे कि अचानक से उसकी नजर भी इन दोनों पर पड़ गई उसने जिया की तरफ देखते हुए हल्का मुस्कुरा दिया जिया ने भी अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान ला दी थी हे खाना अच्छा देते हैं ये लोग लेकिन सफाई नहीं रखते ना उसने कहा सही बात है जिया ने कहा हाँ मैं तो बगल में ही रहता हूँ अक्सर चला आता हूँ यहाँ लंच और डिनर के लिए आप ओ खाना खाना आराम से एड्रेस दूं मैं तेरे को निकाल के अभी विक्रांत ने उसे आंख दिखाते हुए कहा विक्रांत का गुस्सा देख उसकी आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई आखिर विक्रांत की पहली ही डेट पर कोई उसके सामने ही उसकी लवर से मतलब एक्स लवर से ऐसे बातें करता जाएगा और विक्रांत चुपचाप देखता रहेगा ऐसे थोड़ी ना होता है विक्रांत के आंखें दिखाते ही वो आदमी फिर से चुपचाप अपने खाने में ध्यान केंद्रित करके जुट गया आपको तो बहुत गुस्सा आता है विक्रांत जी जिया ने कहा नहीं तुम्हें पता नहीं है ये लोग होते ही ऐसे हैं। एक बार जहां खूबसूरत लड़की देख ली वहीं मुंह से लार टपकाने लग जाते मैं ऐसे टपोरियों को अच्छे से जानता हूँ इन्हें ठीक करना भी आता है मुझे विक्रांत ने बिना अगल बगल के लोगों के सुनने की परवाह किए ये सब कह डाला जिया को यह सुनकर थोड़ा अजीब भी लगा लेकिन उसने विक्रांत के आगे कुछ जाहिर नहीं होने दिया उस अदृश्य शक्ति के होने के बावजूद भी विक्रांत बहुत ज्यादा लापरवाह नहीं हो रहा था वो भले ही यहां जिया के साथ लंच पर आया हुआ था, लेकिन अभी भी उसका दिमाग उसी आदमी के मर्डर केस पर अटका हुआ था उसे लगा कि शायद अदृश्य शक्ति ने जान उसे यहां पर बुलाया है जिससे कि उस केस से जुड़ा कोई सबूत मिल सके लेकिन तभी विक्रांत के दिमाग में आया कि जहां पर वो मर्डर केस हुआ था वो एरिया तो यहाँ से काफी दूर है और उसका शायद ही यहाँ से कोई कनेक्शन होगा और दूसरी चीज अदृश्य शक्ति के अनुसार पहाड़ का मतलब विक्रांत के वर्क प्रोफेशन से है लेकिन अभी ऐसा कोई शब्द उसे सुनने को नहीं मिला है कुल मिलाकर अभी विक्रांत को उस केस पर ज्यादा दिमाग चलाने के बजाय जिया के साथ लंच एंजॉय करने पर फोकस करना चाहिए अब तक उन दोनों का ऑर्डर टेबल पर आ चुका था और उन्होंने खाना शुरू कर दिया था वैसे मुझे आपको पहले ही लंच के लिए इनवाइट कर देना चाहिए था आपने मेरी बहुत मदद की है उस दिन मेरा बैग चोरी होने से बचाया था और फिर उसके बाद हॉस्पिटल में भी पहुंचकर मेरी हेल्प की थी जिया ने कहा जिया के मुंह से अपनी तारीफ सुन विक्रांत की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा उसने मुस्कुराते हुए कहा अरे ठीक है ये तो मेरी ड्यूटी थी अब एक पुलिस वाले के सामने अगर कोई चोर किसी का पर्स लेकर भागेगा तो वो बस खड़े खड़े देखता ही थोड़ी रहेगा दरअसल विक्रांत जी मुझे आपकी एक और मदद चाहिए थी इसलिए मैंने आपको अजीब लगाया तो एक बार के लिए तो उसे लगा कि जिया उसे सिर्फ इसलिए खिला रही है जिससे कि वो उससे अपना काम करवा सके विक्रांत ने दुखी मन से पूछा हाँ बताओ क्या काम है दरअसल विक्रांत जी ऐसा है कि उस दिन जो मेरा बैग चोरी हुआ था उसमें ज्यादा कुछ खास सामान नहीं था फिर भी वो बैग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया था क्या विक्रांत के हाथों से मानो खाने का निवाला अभी गिर पड़ेगा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई एक पल में ही सारे सपने टूटकर बिखर गए विक्रांत का दिल छलनी हो गया उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या रिएक्ट करे वो सोच में ही पड़ा रहा दरअसल विक्रांत जी जिया ने कहा क्या क्या बोलोगी क्यों बुलाया है मुझे यहां पर क्या प्रॉब्लम है विक्रांत ने पूछा दरअसल मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बॉयफ्रेंड को खोज दें क्या आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं बॉयफ्रेंड का नाम सुनते ही विक्रांत के दिल में क्या विचार आया ये सब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी इस कहानी को